पत्रावली श्री हरिदास बिहारीदास देसाई को लिखित शिकागो २९ जनवरी अठारह सौ प्रिय दीवान जी साहब आपका पिछला पत्र मुझे कुछ दिन पहले मिला आप मेरी दुखनी माँ एवं भाइयों से मिलने गए थे यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई किंतु तो आपने मेरे हृदय के एक मात्र कोमल स्थान को स्पर्श किया है दीवान जी आपको यह जानना चाहिए कि मैं कोई पाषाण हृदय पशु नहीं हूं। यदि सारे संसार में मैं किसी से प्रेम करता हूं तो वह है मेरी माँ फिर भी मेरा विश्वास था और अब भी है कि यदि मैं संसार त्याग न करता तो जिस महान आदर्श का मेरे गुरुदेव श्री राम कृष्ण परमहंस उपदेश करने आए थे उसका प्रकाश न होता और वे नौ युवक कहाँ होते जो आजकल के भौतिकवाद और भोग विलास की उत्ताल तरंगों को प्रकोटों की तरह रोक रहे हैं उन्होंने भारत का बहुत कल्याण किया है विशेषतः बंगाल का और अभी तो काम आरंभ ही हुआ है प्रभु की कृपा से ये लोग ऐसा काम करेंगे जिसके लिए सारा संसार युग युग तक इन्हें आशीर्वाद देगा इसीलिए मेरे सामने एक और तो है भारत एवं सारे संसार के धर्मों के विषय में मेरी परिकल्पना और उन लाखों नरनारियों के प्रति मेरा प्रेम जो युगों से डूबते जा रहे हैं और कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं है यही नहीं उनकी ओर तो कोई ध्यान भी नहीं देता और दूसरी ओर है अपने निकटस्थ और प्रियजनों को दुखी करना मैंने पहला पक्ष चुना से प्रभु करेंगे यदि तुझे किसी बात का विश्वास है तो वह यह कि प्रभु मेरे साथ है। जब तक मैं निष्कपट हूँ तब तक मेरा विरोध कोई नहीं कर सकता क्योंकि प्रभु ही मेरे सहायक हैं भारत में अनेकानेक व्यक्ति मुझे समझ न सके और वे बेचारे समझते भी कैसे क्योंकि भोजनादि नित्य क्रिया को छोड़कर उनका ध्यान कभी बाहर आया ही नहीं आप जैसे कोई कोई उदार हृदय वाले मनुष्य मेरा मान करते हैं या मैं जानता हूं। प्रभु आपका भला करे परंतु मान हो या ना हो मैंने तो इन नवयुवकों को संगठित करने के लिए ही जन्म लिया है यही नहीं प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार हैं और मैं चाहता हूं कि इन्हें अप्रतिहत गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब और भेजूँ ताकि वे दीन दीनहीनों एवं पद दलों के द्वारा द्वार पर सुख नैतिकता धर्म एवं शिक्षा पहुंचावे और इसे मैं करूँगा या मर जाऊंगा हमारे देश के लोगों में न विचार है न गुण ग्राहकता इसके अतिरिक्त एक सहस्रवर्ष के दासत्व के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप उनमें भीषण ईर्ष्या है और उनकी प्रकृति संदेहशील है जिसके कारण वे प्रत्येक नए विचार का विरोध करते हैं फिर भी प्रभु महान है आरती तथा अन्य विषय जिनका आपने उल्लेख किया है भारत के सभी मठों में सब जगह प्रचलित है और वेदों में गुरु की पूजा पहला कर्तव्य कहा गया है इसमें गुण और दोष दोनों ही पक्ष है परंतु आपको याद रखना चाहिए कि हमारा यह एक अनुपम संघ है और हम में से किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह अपने विश्वास का दूसरों पर बलपूर्वक आरोप करे हम में से बहुत से लोग किसी प्रकार की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते परंतु उन्हें दूसरों को मूर्ति पूजा का खंडन करने का कोई अधिकार नहीं क्योंकि ऐसा करने से हमारे धर्म मत का पहला ही सिद्धांत टूटता है फिर ईश्वर भी मनुष्य के रूप में और मनुष्य के द्वारा ही जाना जा सकता है प्रकाश का स्फुरन सब स्थानों में होता है अंधेरे से अंधेरे कोने में भी परंतु वह दीपक के रूप में ही मनुष्य के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है इसी तरह यद्यपि ईश्वर सर्वत्र है परंतु हम एक विराट मनुष्य के रूप में ही उसकी कल्पना कर सकते हैं ईश्वर संबंधी जितनी भावनाएं हैं जैसे कि दयालु पालक सहायक रक्षक ये सब मानवीय भावनाएँ हैं और साथ ही किसी मानव विशेष में ही इनका विकास होना है चाहे उसे गुरु मानिए चाहे ईश्वरी दूत या अवतार मनुष्य अपनी प्रकृति से बाहर नहीं जा सकता जैसे आप अपने शरीर में से उछलकर बाहर नहीं आ सकते यदि कुछ लोग अपने गुरु की उपासना करें तो इसमें क्या हानि है विशेषतः जबकि वह गुरु ऐतिहासिक पैगम्बरों तक सभी की समृद्ध पवित्रता से सौ गुना अधिक पवित्र हो यदि ईसा मसीह कृष्ण और बुद्ध की पूजा करने में कोई हानि नहीं है तो इस मनुष्य को पूजने में क्या हानि हो सकती है जिसके विचार या कर्म को अपवित्रता कभी छू तक नहीं गई जिनकी अंतर्दृष्टि प्रसूत बुद्धि से अन्य पैगंबरों जिनमें से सभी एक देश दर्शी रहे हैं कि बुद्ध में आकाश पाताल का अंतर है दर्शन विज्ञान या अन्य किसी भी विद्या की सहायता न लेकर इसी महापुरुष ने जगत के इतिहास में सर्वप्रथम सत्य का सभी धर्मों में निहित होने की ही नहीं सभी धर्मों के सत्य होने की इस भावना का जगत में प्रचार किया एवं यही सत्य वर्तमान समय में संसार में सर्वत्र प्रतिष्ठा लाभ कर रहा है परंतु यह भी अनिवार्य नहीं है और संघ के भाइयों में से आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि सभी उसके गुरु की पूजा करें नहीं नहीं नहीं परंतु उसके साथ ही हम में से किसी को भी अधिकार नहीं कि वह किसी दूसरे को पूजा करने से रोके क्यों क्योंकि ऐसा करने से इस अद्वितीय संगठन का जो संसार में पहले कभी देखने में नहीं आया पतन हो जाएगा दस मत और दस विचार के दस मनुष्य परस्पर खूब घुल मिलकर रह रहे हैं थोड़ा धीरज धर्य दीवान जी प्रभु दयालु और महान है अभी आप बहुत कुछ देखेंगे हम केवल सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता ही नहीं रखते वरन उन्हें स्वीकार भी करते हैं एवं प्रभु की सहायता से सारे संसार में इसका प्रचार करने का प्रयत्न भी मैं कर रहा हूँ प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनने के लिए तीन बातें आवश्यक हैं पहला सदाचार की शक्ति में विश्वास दूसरा दूसरा ईर्ष्या और संदेह का परित्याग तीसरा जो सत बनने या सत कर्म करने के लिए यत्नवान हो उनकी सहायता करना क्या कारण है कि हिंदू राष्ट्र अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अन्यन्णों के रहते हुए भी टुकड़े टुकड़े हो गया मेरा उत्तर होगा ईर्ष्या कभी कोई भी जाति इस मंदभाग्य हिंदू जाति की तरह इतनी नीचता के साथ एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाली एक दूसरे के सुयस से ऐसी डाह करने वाली न हुई और यदि आप कभी पश्चिमी देशों में आए तो पश्चिमी राष्ट्रों में इसके अभाव का अनुभव सबसे पहले करेंगे भारत में तीन मनुष्य एक साथ मिलकर पाँच मिनट के लिए भी कोई काम नहीं कर सकते हर एक मनुष्य अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और अंत में संगठन की दुर्वस्था हो जाती है भगवान भगवान कब हम ईर्ष्या करना छोड़ेंगे ऐसे देश में विशेषता बंगाल में ऐसे व्यक्तियों के एक संगठन का निर्माण करना जो परस्पर मतभेद रखते हुए भी अटल प्रेम सूत्र से बंधे हुए हों क्या एक आश्चर्यजनक बात नहीं यह संघ बढ़ता रहेगा अनंत शक्ति व अभ्युदय के साथ साथ उदारता की यह भावना अवश्य ही सारे देश में फैल जाएगी तथा गुलामों की हमारी इस जाति का उत्तराधिकार सूत्र से प्राप्त इस उत्कट अज्ञात द्वेश जाति भेद, प्राचीन अंधविश्वास व ईर्ष्या के बावजूद यह हमारे देश के रोम रोम में समा जाएगी तथा उसे विद्युत संचार द्वारा उद्बोधित करेगी सर्वव्यापी निस्तरंग इस महासागर के जल में आप ही जैसे दो चार सचरित्र पुरुष हैं जो कठिन शिला की भांति अभिचलित खड़े हैं प्रभु आपका सदा सर्वदा कल्याण करें इति सदैव आपका शुभ विवेकानंद